भाइयों और बहनों आज का भजन है वो आसान है सब समझ सके ऐसा है उसका तो ये है ना कि जब भक्त को वहाँ जन है वो जन के मानिए तो भक्त है कि हरी तुम हरो जन की भीड़ तो भक्त को जब भीड़ होती है तब वो भीड़ को आप ले जाते हैं या तो हरो हरण करो उसको ले जाओ इतना है बाकी तो सब उसमें दिया है सब में रश भरा है कि कैसी है भगवान ने जब उनके भक्तों पर भीड़ आ गई तब वो निकाले। ये भजन आज तो हम कंठ तो कर सकते हैं लेकिन दिल में रखे तो हमको सब कोई भय देता है आज वो भय न रहे किसी को भी ये ठीक है कि शायद वो दिल्ली में हिंदू पढ़े हैं सिख पढ़े उन्होंने भय नहीं रखा है तो दूसरों को भय पहुंचाते हैं मुसलमानों को तो वो भी बुरा है जो भगवान से भगवान से ऐसा कहें कि हमारी भील है उसको तुम तो हटा दे वो कभी दूसरों को भीड़ में डाल नहीं सकता है तो वो प्रार्थना हम हमेशा करते रहे। ये मैं क्यों कि मेरे पास आज बनु के भाई लोग आ गए आप सब तो बनु कहा है वो भी नहीं जानते होंगे बनु को सरहली सुबह में है और मैं बनु में चला गया हूँ बादशाह खान के साथ मैं तो काफी दफा गया हूँ सहरीली सुबह में खोला से मिला हूँ तो उस वक्त नहीं सुनने में भी नहीं आता है <laughs> तो क्या करें लेकिन ठीक है मेरी आवाज तो वहां तक तो पहुंचनी चाहिए और थोड़ी मैं ऊँची कर लूंगा और क्या करूँ ये भी चलता ही नहीं है तो छोड़ तो तो तो तो तो देना तो इससे थोड़े समझने वाले हैं ये कोई उनको उनके लिए नहीं। रो नहीं रोने कमी बात है ठीक तो मैं तो आपको ये कहता था कि मेरे को बनू चला गया था तो बनू एक बनु शहर की बात है बनू को इलाका भी है माने वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है तो बनू में चला गया तो मैंने ये देखा वहाँ तो ऐसा नहीं रहता है बहुत कम ऐसी जगह है कि जिस जगह पर काफ़ी हिंदू और सिख रहते हैं लेकिन बनू एक ऐसी जगह है कि वहाँ हिंदू और सिख के मिलके मुसलमानों से तादाद ज्यादा है और मैं तो वहाँ एक शरीफ मुसलमान के घर पे रहा और मैंने उनसे पूछा कि वो मुसलमान भाई आज है कहाँ तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको ये कहते हैं वो तो यहाँ तो पड़े भी नहीं है ना कि वो शायद उसका नाम अकबर खान है कि वो तो आज भी ऐसा ही है जैसा वहाँ बेनू में आ गई है तब देखा था मैंने आपको कहा कि मैं उसके घर में पढ़ा था उनका मेहमान हो गया था और मेरे पास तो दूसरे तीसरे तो रहते हैं ना सबकी की बर्दाश्त बहुत बड़ी थी और पीछे उनके घर में काफ़ी हिंदू आते थे सिख आते थे मुसलमान तो आएंगे ही ऐसा उठा तो उन्होंने कहा कि आज भी जितना एक मुसलमान सहारा दे सकता है वो तो देता है और उसके कारण जितना उनको धन्यवाद दे जिन जितना उनका एहसान माने इतना कम है वो तो हम आपको कहते हैं एक नहीं आए थे चार आए थे मेरे पास शायद और यहाँ तो कोई उनको अच्छा मनाने की खुशामत खुशा करने की बात नहीं थी वो तो मैंने पूछा वो बादशाह खान तो मेरे पास थे ही उस वक़्त उसी घर में हम रहते थे सब तो मैंने उनको पूछा लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आज वो बेचारा क्या कर सकता है वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता है तब तो उन्होंने कहा कि आज तो वहां से बाहर से जो जो ट्राइबल लोग हैं ट्राइब्स मैन रहते हैं सरली सुबह के बाद सरली उसको छोड़ दो तो पीछे तो थोड़े मइल के फासले पर ही तो वो लोग रहते हैं तो वहाँ से तो आ जाते हैं और पीछे बस हजूम हो जाता है अभी तक वो तो को मारा नहीं है वहाँ लेकिन कब मार दी कब कुछ करें उसका कोई पता नहीं चल सकता है तो बाखड़ में वहाँ तो हमारे औरत बच्चे वो तो सब पड़े हैं सबको तो ला नहीं सकें और पीछे बनु को अगर सब भूल जाए और कुछ हो जाए तो आप हम हमारा तो सब नाशी हो जाएगा और आपको भी उसका बड़ा दुख पहुँचेगा और सबको दुख पहुँचेगा कि ये कैसे हो सकता है इसलिए कुछ ना कुछ तजवीज़ करो कि जिससे हम लाशे के उनको अभी तजवीज करना वो भी बड़ी मुसीबत के बात है और मैं तो कौन तजवीज़ करने वाला था मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि उनके बदले मैं जाऊँ जवाहरलाल जी के पास जाऊँ सरदार के पास जाऊँ उनको मैं कहूँ कि इनके लिए जो कुछ भी हो सकता है वो तो करो तो उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं हो सकता है तो वहाँ हमारी कोई हिफाजत कर सके ऐसा हो सकता है तो वो मेरे ख्याल में नहीं रहा तो यहाँ तो हमारी कुछ रेजिमेंट वहाँ पड़ी है तो मैंने लगा कि आप ठीक ठीक हैं कि वो शायद हो सकता है तो उनको तो मैंने कहा लेकिन उन्हीं को मैंने कहा वही चीज़ मैंने आपको कह दी क्या आखिर में आप लोगों के बाल बच्चे सब हैं उनको बचाने वाला वो रेजिमेंट नहीं होगी वहाँ के जो मुसलमान आज आपको सटाते हैं वो भी आपको बचा नहीं सकते हैं और आपका नाश भी नहीं कर सकते से कि आप ईश्वर का भजन करें ईश्वर के पास से मांग लें वो सबके समझ में नहीं आता है वो मैं जानता हूँ सब कहते हैं कि ईश्वर कहाँ पड़ा है ईश्वर रहे तो पिछले इतने जेहमत में हम क्यों पढ़ते हैं सब कहें अगर मुसलमान जहमट में पड़ जाते हैं तो वो भी कहें कि ईश्वर कहाँ है खुदा कहाँ है अल्लाह कहाँ है, अल्ला कहा है कुरान शरीफ क्या है वो कहते हैं वो सब गलती में रहते हैं खुदा है अल्लाह है ईश्वर है राम है वो सब याद करने के ऐसे मुख्यपट भ कैसे हमको मदद देता है वो हम थोड़ा उनको पूछने वाले हैं उनको तो हम पहचानते भी नहीं है वो हमारे हाथों में नहीं आता है आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं कानों से उनको सुन नहीं सकते हैं इसलिए तो कहते हैं कि वो तो इंद्री है मानी इंद्रियों से वो परे पड़े ऐसा ऐसी एक वो हस्ती ही एक है दूसरे सब तो नाश्ती है हम सब नाश्ती है कैसे भी आज तो कहें फकर भी बने कले वो हम नाश्ती कैसे हो सकते आज तो हम जिंदा रहते हैं लेकिन कल के लिए हम उसको कोई बता नहीं सकता है कल तक जिंदा रहेंगे रहेंगे रहते हैं <coughs> मैं रहा हूँ ऐसा ही कल कल कल करके अट्ठों तो वर्ष निकाल दिया तो शायद और दो चार दिन निकालू दो चार बर्ष निकालू क्या जानू लेकिन क्या जानू वही मैं कह सकता हूँ कोई आदमी अब जिंदा है तो एक मिनट के बाद जिंदा रहेगा वो कह नहीं सकता है ऐसे हम पड़े हैं इसलिए मैं कहता हूँ हम तो नास्ती है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है हमेशा के लिए रह नहीं सकता है अस्थि अस्थि वो तो एक ही हस्ती है हस्ती शब्द निकला है अस्थि में से वो अस्थि के मायने है तो था है और आईंदा रहेगा ऐसा एक ईश्वर के लिए कह सकते हैं तो ऐसी जो हमेशा के लिए रहने वाली हस्ती है जिसने हमको बनाया है और जो हमको बिगाड़ सकता है यहाँ से उठा सकता है उसका बिगाड़ो कहा बिगाड़ा नहीं है वो भी हमारा हमको तो बनाता ही है इसलिए है, अगर हम जो मांगे वो नहीं मिल सकता है तो इसलिए हमारा बिगाड़ा ऐसा भी कहना वो मूर्खता होगी लेकिन हम मांगे उनके पास से तू हमारा ही सब कर सकता है तो जो आदमी ईश्वर की रेम मांगता है ईश्वर की दया मांगता है उसके लिए तो वो कानून है ही कि वो किसी की धोका बिगाड़ेगा नहीं किसी का बुरा नहीं करेगा किसी को मारेगा नहीं किसी को गाली नहीं देगा ये तो बात है तब तो मैं कहता हूँ कि बनू का भी अच्छा होगा बनू में भी जो हिंदू पड़े हैं वो आराम से रहेंगे और वहाँ के जो हुकूमत में आज पड़े हैं और जो दूसरे तीसरे आदमी है वो मुसलमान आज बिगड़ गए हैं ऐसा वो कहते हैं तो मैं तो वो हुकूमत को भी कहूँ क्योंकि डेहरा इसमाइल खान से भी आए डेहरा गाजी खान से भी मेरे पास आए सब जगह से आते हैं तो सहरीली सूबा की हकूमत को मैं तो जोरों से कह सकता हूँ कि अभी ही आपकी हुकूमत हो गई और जो कांग्रेसी माने जाते थे और राजही खान साहेब बादशाह खान वो सब वो चलाते थे हुकूमत अभी अब आज चलाते हैं आप आप लीग के हैं तो लीग को दुश्मन बनेगी क्या हिंदुओं की कायद आसम साहेब ने तो कह लिया है कि पाकिस्तान में तो कोई दुश्मन बन ही नहीं सकता है जितने जितने अब वो थोड़े हैं माइनॉरिटीज पड़े हैं उनको इतना ही हक रहेगा जितना मेजोरिटी को मानी मुसलमानों को उसमें पठा आई उसमें सब आए अबरी भी आई जो कोई भी शरहरी सूबे में आते हैं वो सबको इसी तरह से चलना है और वो वो मुसलमान है इसलिए अक्सरियत में है ज्यादे है तो ज्यादा होकर उनको जाति करना है क्या हिंदुओं पर क्यों हिंदू सिख तो हम मुठी भर पड़े हैं तो बैसे मेरे पास दूसरे भी आ जाते हैं उन्होंने भी मुसलमान भी आ जाते हैं मुसलमान तो यहाँ की बात सुनाते हैं कि हम दिल्ली में रहे कि दिल्ली से तो हमारे भागना चाहिए तो मैं कहता हूं तो मैं तो आपको कहता रहूँगा जब तक मैं जिंदा पड़ा हूं तब तक आपको यहीं रहना चाहिए क्यों रहना चाहिए क्योंकि बोरे रहे थे खिलाफत का काम किया है खिलाफत के ज़माने में हिंदू मुसलमान सिख सब साथ में पड़े थे मैं तो गुरुद्वारों में गया हूं गुरुद्वारों में, में मेरे साथ मुसलमान आए और सब ननखाना साहेब का जब वो बड़ा किस्सा बन गया तो वहाँ तो सब थे मौलाना साहेब थे अली भाई थे मैं था और सब वो बस कोई ऐसा नहीं मानते थे कि सिख और और हिंदू और मुसलमान और तीन हैं सब एक हैं और जलिया वाला बाग में क्या हुआ सब पुकार चीख चीख करके कहते थे कि यहाँ तो सबका खून मिल गया क्योंकि उसमें सब थे हिंदू थे मुसलमान थे सिख थे सबका खून मिला तो उस वक़्त वो तो शोर बड़ा शोर से बात चीखते थे और कहते थे, थे कि अभी तो हम जो हमारा खून एक हो गया उसको जुदा कौन कर सकेगा तो आज तो जुड़ा बन गई सिख है तो मुसलमान कहते हैं कि तो हमारे साथ मिल नहीं सकते हैं सिख कहते हैं तो मुसलमानों के साथ क्या मिलना था क्या गुनाह किया है एक दूसरों ने एक दूसरों का लेकिन आज हा गुनाह जैसा हो गया आए, ए, आज एक दूसरों के दुश्मन बन गए तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ मैं पड़ा हूँ जिंदा रहता हूँ तो मैं तो वो तीनों का खून आज भी एक है ऐसा अगर हो सकता है तो करें और ऐसा चीखते चीखते ईश्वर के पास रोटे रोटे इंसान के पास तो मैं रोता ही नहीं हूँ लेकिन ईश्वर के पास तो मैं रो सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ उसको मिन्नत कर सकता हूँ क्योंकि उसका तो गुलाम हूँ मैं सब कुछ और आपको भी उसी का गुलाम बनना चाहिए तो पीछे कोई इंसान का गुलाम देने की हमको आवश्यकता नहीं रहती है तो उसके पास से तो मांग लेता हूँ कि इस तरह से करें और इसी कारण मैं जिंदा रहना चाहता हूँ नहीं तो मैं कहूँगा ईश्वर को कि तो मुझको तो उठा दे यहाँ से मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ कि नहीं आज तो एक दूसरों के दुश्मन ही बन जाते हैं और तो मुसलमान हैं वो आज पड़े रहे वहाँ पुराने किले में हुमायूँ कबीर वो, वो वो कबर है उसके पास जो तो बगीचा पड़ा है सारी बगीचा है आज तो वहाँ पड़े रहे पानी आया वो पानी में हिंदू भी पड़े हैं इसी तरह से उनको कुछ थोड़ी छत पड़ी है लेकिन कितने हिंदू रेफ्यूजी को छत मिल सकती है वो सब क्यों होता है सुनता हूँ इतना काफिला वहाँ से वहाँ से पश्चिम से आ रहा है वहाँ पूर्व में जाने के लिए तो वो कोई कहते हैं कि पिस्तालीस मईल लंबा है कोई कहते हैं सत्तावन माइल लंबा है मैं तो वो सुनकर भी काम पूछ रहा कि सत्तावन मईल काफिला ये कितना लंबा काफिला हुआ वो काफिला में एक जगह से दूसरी जगह तक तो जाना वो तो एक दिन में तो कोई चल नहीं सकता है ऐसा काफला चल रहा है दुनिया में ऐसा कोई हुआ नहीं है और हमने तो देखा बाइबल में देखने में आता है शायद उसमें भी उतना बड़ा काफला नहीं होगा लेकिन वो तो बाइबल की बात हो गई किसने देखा है लेकिन आज के इतिहास में ऐसा नहीं देखने में आता ऐसा काफिला वो मैं कहूँगा क्योंकि वो तो वो तो पश्चिम से चले जाते हैं ना तो उसमें तो सिख काफ़ी पढ़े हैं हिंदू पढ़े हैं वो मुसलमानों के लिए बड़ी शर्म की बात है क्यों ऐसा हो सकता है तो पैसे मैं वो देश कह तो सकता हूँ कि अच्छा मुसलमानों के लिए बड़ी शर्म की बात है तो पैसे हमारे लिए भी कुछ शर्म की बात होगी हमने कुछ काफी नहीं किया अपना अपना सेवक समझते हालिम समझते और मैं उसका सिवाय भला के दूसरा कर ही नहीं सकता इसलिए वो गुस्सा था वो सब निकालते थे, थे जितना उसको बोलना था मैंने बोलने नहीं दिया थोड़ा तो मुझको सवाल थे वो सवाल का जवाब तो दिया लेकिन सवाल के जरिए मैं सबने बहस सरों का अभी मैं उसको रोकूं वो भी अच्छा अचानक अभी सवाल पूछ रहा है तो कोई ऐसी मामूली सभा होती है तो मैं करूँ लेकिन यहाँ जो लोग परेशान हो गए किसी ने भाई खोया है माँ खोई है और घर बार सब जो लघबी थे, वो भी छोड़ कर आए और यहाँ परेशान पड़े हैं उनको मैं क्या कहूँ उनको मैं उनको अब मत बोलो सवाल पूछना है वो पूछो, वो काम नहीं चल सकता है और मैं समझूंगा तब तो मैं एक मूर्ख आदमी हूँ ऐसे कैसे हो सकता है जब आदमी को गुस्सा आ जाता है तो उसको गुस्सा करने लेना चाहिए उसको सुनना चाहिए तो मैंने सुना आपको तो कहा कि वा दो बजे से तो सवा चार तक बस वहीं बैठेगा जो थोड़ा बोलना था वो तो बोला लेकिन बाकी तो लोग जो बोलना चाहते थे उसको बोल नहीं लिया